श्री गुरु चरण सरोज रन मुकुर सुधार वरण प्रभुव विमय चारुशावर रामचंद्र की जय सवर्न सुख रण की जय भूलो भै सन्दन की जय <गए> दुआ संख्या दो सौ चौहत्तर की बात तुम तो काल हक जन लावा बार बार मुई लाग बुलाबा सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधार धरऊ कर खोरा अब जन दे दोष मुहू कटुवादी बालक बद जोगू बाल दिलोक बहुत मुँह बाँचा अब यहु मरण हार था घाचा कौसुक कहा छमे अपराधु दोष गुण न साधु हर कुठार नै अ करोगी आगे अपराधी गुरुद्रोवी बिनु मारे केवल सील तुम्हारे न काट ही कठोरे का गुरु ही उण हो त्यू सम कई हृदय हसी मुनि हरि हरिय सूज आय खान नौक मय अजु नूज यूजा भावी कृष्ण तो करें जनकपुरी में एक दिशाला और उसमें प्रशांत जी और लक्ष्मण जी की वार्ता कर धीरे धीरे करके टूटे हुए धनुष की तरफ से जी का रहा है। की तरफ से पहले ध्यान तो परसुर सेवक है ऐसे कहकर भगवान ने धनुष को तोड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली लक्ष्मण जी ने फिर बाद में बता दिया कहा कि इसको तो भगवान राम ने तो केवल ने इसको छुआ था केवल इसको पुराना समझ करके मात्र था लेकिन अगर टूट गया तो क्या किया जाए? ये है कि भगवान भुणन भगवान ने परशुराम जी ने बात को <laughs> लेकिन धीरे धीरे करके धनुष की तरफ बजाय भगवान राम की तरफ भगवान राम की तरफ से भी ध्यान हट करके लक्ष्मण की तरफ केंद्रित हो अब वो लक्ष्मण जी इस प्रकार की बात करते जा रहे हैं जिससे की परशुराम जी लक्ष्मण को मारने को तैयार हो गए और भगवान राम जो है उनसे उनका सामना न पड़े मैंने एक प्रकार से इस कथानक का जो चल रहा है तो प्रक्रिया चल रही उसका एक हेतु ये भी हो सकता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रोटेक्ट किया बचाया कि बापर परशुराम जी जो उनसे बह और परशुराम जी अगर भगवान राम को ललकारते हैं उनको कुछ कहते हैं तो सबकी सभा के बीच में अपमान होगा तो उसको बचाए रखने के लिए परशुराम जी जो कुछ कहें वो लक्ष्मण जी चाहते हैं कि हमसे कह लें और हम उसका उत्तर दे ले उनका ध्यान भगवान राम की तरफ न जाए परशुराम जी भी मारने काटने छापने को बोलते रहते हैं लक्ष्मण जी, तो जी तो को तो लक्ष्मण जी उससे सहन करते रहते कोई बात नहीं हमको तुम कह दो कुछ भी अपने मन में समझ लेते हैं लेकिन ये बात सब बातें भगवान तो राम से नहीं कहने देंगे उनसे कहें तो, तो सहम न हो लक्ष्मण जी को अब यहाँ ये उनको लक्ष्मण जी एक प्रकार से चिढ़ाते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं परशुराम जी का परशुराम जी ने जब बहुत कुठार उठार ये दिखाया और अपनी गीवता का बहुत वर्णन किया तो लक्ष्मण जी इसमें दो सौ में एक नीट का वचन बोलने लगे कहा कि देखो नीच की बात तो ये है कि युद्धा लोग जो होते हैं वो युद्ध अपनी वीरता दिखाते हैं कोई अपनी वीरता की वर्णन नहीं करते इसे इसे ये धन निकलती है की परशुराम जी के लिए उनकी वीरता की निंदा हो गई इससे माने तुम जवानी जवानी बातें करते हो तुम वीर कुछ नहीं हो तुम कार हो शब्द का प्रयोग जो था उसकी तरफ ध्यान दो क्रोध तो अपनी अपनी कर तो तो है करते हैं इस प्रकार था था। और देखो लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं की तुम तो काल हाथाबा अब इन लक्ष्मण जी के जो शब्द है इनमें आप देखेंगे जैसे जैसे तकरार होती है मानो कहा सुनी होती है तो लक्ष्मण जी के भी मन में एक प्रकार से क्रोध सा आता और लक्ष्मण जी शांत रहते हैं क्रोध को दबाए रहते हैं नियंत्रण है लेकिन परशुराम जी का क्रोध अपने दावे नहीं करता और क्रोध को रोकते हैं तो उनको और दुख होता है पीड़ा होती है मानो उनको परशुराम जी को क्रोध के साथ में जो जो पाला पड़ रहा है वो दूसरे प्रकार का है और लक्ष्मण जी के साथ में भी क्रोध की बात है लेकिन वो लक्ष्मण जी उसको दूसरे प्रकार से टकिल कर रहे हैं अब ऐसे ये पता लगता है कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार अपनी अपनी बुद्धि कार्य करती है, अपना अपना स्वभाव करता है और उनमें किस प्रकार के नियंत्रण टूट जाता है ये सब बातें जो है इनमें इन प्रसंगों में देखने को मिलती है लक्ष्मण जी ने अभी इनको इस के बोला जैसे की परशुर जी को कायर कहना चाहे और उसके बाद दूसरी पंक्ति तुम तो काल हाथ जन लावा ये तुम शब्द भी उनके लिए अपमानजनक है ऐसे अगर आदरणीय हैं पूजनी है, हैं मुनि हैं विप्र हैं तो उनको इस प्रकार से लक्ष्मण जी को नहीं बोलना चाहिए लेकिन लक्ष्मण जी उनको मानो क्रोधित करने के लिए और उन्होंने जो अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे है उनको देखते हुए वे, वे इस प्रकार के परशुराम जी से बोल देते हैं तुम तो काल हाथ जन लावा ऐसा लगता है काल को तुम हाथ करके लाने की कोशिश करते हो और बार बार महिला बुलावा और काल को मेरे लिए बुला करके लाते है हाथ अब देखो ये शब्द इसमें शब्द योजना के ऊपर अर्थ भी तो है वो तो करते तो शब्द करते उसमें कोई विशेष बात नहीं लेकिन जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें भाव कहाँ तक पहुँचते है वो ध्यान देने की बात ऐसा लगता है लक्ष्मण जी बोलते है कि काल जो एक पशु है और हम चारे की तरह से और जैसे कि की पशु को चरवाने वाला चौराहा चरवाहा उन पशुओं को घेर धार करके चारे के पास लाता है जैसे कि पशु चारे से चढ़े खा ले इसलिए लाते हैं तो तुम हमको उसका काल का पशु बना करके उसको हमारे पास लाने की कोशिश करते हो लेकिन ये जो है जो काल है वो काल भी हमसे डरता है और जहाँ वो आता है दूर से हमको देखता है फिर भाग खड़ा होता है जब भाग खड़ा होता है वो जानता है काल कि हमारे सामने काल भी बच नहीं सकता हम काल के भी काल हैं, इसलिए वो डर के कारण से भाग खड़ा होता है और फिर पर परशुराम जी उस काल को फिर घेर करके लाते है लक्ष्मण जी के पास और उसको फिर कहते हैं की नहीं नहीं परशुराम इनको इनको खा जाओ तुम हाँ? लेकिन जो है वो फिर डर करके भाग जाता है ये बताए मैंने लक्ष्मण जी अपने काल से भी ज्यादा शक्तिशाली होने की सूचना देते है बार बार मुंह इलाज बुलावा और हाथ करके लाना पड़ता है कि मैंने उसको जबरदस्ती करके लाना पड़ता काल आना नहीं चाहता लेकिन उसे घेर घाड़ करके हाथ फूक करके लाने की कोशिश करते तो कहते हैं सुनो तो बचन के बचन कठोरा लक्ष्मण जी की ये बात जो वो तो बड़ी कठोर बात है अब इसमें कठोरता की बात को आप स्वयं देख लो जैसे कि उनको कार्य कह दिया तुम शब्द का प्रयोग कर दिया और काल को बोल दिया कि तुम हाँ करके काल को लाते हो तो ये सभी बातें जो हैं लक्ष्मण जी की तरह से कठोरता की बातें थी मैंने परशुर जी जैसे दिल को और ऐसे यशस्वी व्यक्ति को जिसका के संसार सारे संसार में इसी हो उसके साथ इस प्रकार का बोल देना कैसे संभव हो सकता था तो के बचने कर ने उठाया और उसकी धार चमकाई घुमाई चारों तरफ और फिर तर जो है लक्ष्मण जी के सामने उठा के काम करके उसको दिखाया और फिर बोले कि अब जन ये ये दोष तो मन लोगू अब ये प्रसाद यहाँ ऐसी बोलते हैं कहते है की देखो अब कोई मुझे कोई दोष न दे कटवादी बालक बद वैसे तो बालक व्य नहीं होते हैं। लेकिन जब बालक तटवादी हो जाए अत्याचारी हो जाए अपमान करने लगे तो फिर बदलायक हो जाते हैं इसलिए मैं तो इसका बध कर दूंगा आप और देखो दोष में लोगों, अब सब लोगों के लिए अपील कर कि सब लोग सुनने देख पहले इन्हो में जी ने विश्वामित्री जी ऐसी कहा इसको तुम मना करो लेकिन परशुराम जी तो उस बीच में बोले नहीं हो समय तो को लगा तो बैठे हुए हैं उनके सबके सामने बोला कि भाई रोकना किसी को इतने तो तो तुम लोगों में से तो तुम रोको लेकिन अब इस प्रकार की स्थिति आ गई है कि मैं इसको दंड अवश्य दूंगा बच नहीं सकता मेरे हाथ से तो उनके जनता के सामने परिश्राम की बात आ गई तो बाल विलोक बहुत में परिश्राम कहते कि अभी के अपने इसको बालक समझ करके बचाई रखा अभी मारा इसको, अभी इसको मारा नहीं छोड़ दिया इसको मारना बालक को मारना नहीं चाहिए अभी मरण हार भा सा अभी सचमुच मरने के युग हो गया है <स्थाथ> <स्थाथ> नहीं। <स्थाथ> नहीं। मरन हार भा मानी निकट आ गई अब जरूर ये को मारने के मैंने परशुराम जी लक्ष्मण जी को भी जब मारने की बात करते हैं दिखाते हैं तो उसके प्रत्युत्तर लक्ष्मण जी का इतना मारा बोल नहीं तो बोलते तो तो लक्ष्मण जी बचाए रखते है बात को लेकिन उनकी जगह उनकी वीरता उनकी बातों को उनके क्रोध को उसके ऊपर उपहास जरूर करता है और उसके कारण से उनका अपमान होता है परशुर एक सिद्धांत दे भी है कि जो यशस्वी व्यक्ति होते हैं या गुरुजन होते हैं उनका अपमान करना भी के बराबर समझा जाता है अब आजकल इसको इन सब बातों के ऊपर विचार समाज में बैठकर के नहीं करते नहीं? लेकिन प्राचीन काल के सिद्धांत जो शास्त्रों में मिलते हैं उसके अनुसार ये है कि जैसे माता पिता है गुरुजन हैं या कोई सम्माननीय व्यक्ति समाज का है जो यशस्वी है कीर्तिवान है लोक कल्याण का बड़ा कर रहा है पेयजी व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति का कोई अगर अपमान कर दे तो उतना ही उसके लिए बदते बराबर इसी सिद्धांत पर मित्रों को भी प्राचीन काल में अबद्ध माना गया मारने वाले दंड देने वाले बहुत लोगों को दंड था महाभारत काल में भी देखते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के पांच पुत्रों को सोते में, उनको मार उसके में इनको अश्वत्थ अश्वत्थामा इनको पकड़ा गया बांधा गया लाया गया लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे कह दिया कि भाई देखो ये गुरुपुत्र है ब्राह्मण है इसलिए अबद वहाँ वही नियम उसको ऊपर लागू किया गया अब मारना नहीं चाहिए हाँ इसको मारने के बराबर दंड दिया जा सकता है मरने के बराबर वो क्या है मस्तक में मणि है वो इसके निकाल लो और बस ये जो है उसके बाद इसका अपमान हो गया और जो अपमान हो गया तो उसको मरने के बराबर हो ये वहाँ जो बात आती है उससे पता चलता है की अपने से जो बड़े लोग हैं आदरणीय पुरुष है जिनका जो हम आदर सत्कार करना चाहिए जिनका जो सब लोग आदर सत्कार करते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए उनके साथ इस प्रकार की बात न करें जिससे कि उनको उनका अपमान होता हो, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे की उसके कारण से उनका अपमान हो यह नीति है धर्म है और समाज की व्यवस्था है लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता तो उसके बाद दुष्परिणाम उसके होते हैं समाज विश्रृंखलित होता है संघर्ष उत्पन्न होता है अशांति होती है और जैसे दुर्जन लोग हैं या समाज के श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका अगर, अगर अपमान होता है तो उससे तो समाज विकृत दिशा में जाता है समाज को बनाए रखना उसको व्यवस्थित बनाए रखना ऐसे ही महापुरुषों का कार्य है अगर उन्हीं का अपमान किया गया उन्हीं की हानि की गई तो समाज भी होता है कुछ लोगों का ये भी एक कहना की गांधी जी का जो वध किया गया गांधी जैसे से पुरुष का वो देश के लिए बहुत बड़ा पाप या अभिशास हुआ और उस पाप से मुक्त होने के लिए हो सकता है देश को अभी सैकड़ों वर्ष लग उसके कारण से समाज कैसा विकृत हो गया उस समय गांधी जी के हत्या के पहले के समाज की दशा को देखो कैसे त्यागी पुरुष कैसे सच्चे व्यक्ति कैसे राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति कैसे अपनी जान देने करने वाले व्यक्ति, और उसके बाद क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके राष्ट्र का चला गया और अब बिल्कुल विपरीत बात समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले राष्ट्र में कोई प्रेम रखने वाले केवल अपना स्वार्थ रखने वाले बिल्कुल प्रतीत लक्षण वाले व्यक्ति समाज में पैदा हो ये खास है जो उसने इस प्रकार के परिणाम इसी प्रकार से ये चाहे परिवार हो चाहे समाज हो नियम उसी प्रकार से काम करता है अब तो ये देखो कैसे जो श्रेष्ठ जन है उनका अपमान नहीं करना चाहिए गुरु वो अपमान अगर करते हैं तो अपमान बद के बराबर ये नियम इस प्रकार का है तो प्रशांत जी के इस प्रकार से बोलने पर अब विश्वामित्र जी बोलते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं वो पहले बोले गई थे लेकिन अब बोलते है यहाँ पर आकर के कौशिक कहा क्षमिये अपराध हुए की महाराज उनको क्षमा करो लक्ष्मण जी को बाल दोष दोषाध साधु लोग वो हो बाल के नहीं देते इसकी तरफ ध्यान नहीं देते इस बाल दे जो नियम चला आता है उसकी तरफ आप ध्यान दो तो इन्होने विश्वामित्र जी ने इनको परशुराम जी को साधु बोला मैंने प्रशंसा एक प्रकार की दो गई साधु कह करके उनके परशुराम जी की प्रशंसा और लक्ष्मण जी को भी मानो प्रोटेक्शन मिल गया लक्ष्मण जी को बालक कह करके उनको बचाने के लिए जो लक्ष्मण जी ने भी कोई बात इनके परशुराम जी के लिए ऐसी नहीं की लक्ष्मण ये बात तुमने इनके लिए गलत कह दी ऐसा नहीं बात तो सब सही बात सब सही होते हुए भी परशुराम जी अपमान तो हो रहा है और उस अपमान का भी अपना प्रयोजन है ये सब बातों को ध्यान हुए इस को देखें तो फिर इसके मित्र के ऐसा पराम जी फिर बोलते हैं उनसे कि खरक धार में अक्रम को ही कि देखो मेरा ऐसा धारदार फरसा और दूसरा मैं इतना क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति और आगे अपराधी गुरुद्रोह का अपराध करने वाला व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो और उत्तर दे तो छाड़ा मारे और वो उत्तर भी दे रहा हो लेकिन फिर भी अगर हम उसको मार नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं मार रहे केवल कौशिक शील तुम्हारे बस तुम्हारी तरह जब हम देखते हैं तुम कैसे शीलवान हो तो उसी को देख करके कि तुम तुम्हारे जैसे शीलवान व्यक्ति की संरक्षण है ये बालक के समय है इसलिए हम इसको छोड़ देते है अब ये कहते हैं पर स्वयं सोचते हैं की अगर इस बालक को मारते हैं उसके मने विश्वामित्र जी का होता है ये विश्व मित्र जी संकट में पड़ते हैं क्योंकि वो इनकी रक्षा कर रहे हैं तो परशुराम जी के रक्षक विश्वामित्र जी है इसलिए अगर परशुराम जी लक्ष्मण नहीं मारते तो वो विश्वामित्र की वजह से नहीं ये ये इतनी मार अब ये गुरु गुरुद्रोही की बात जो ये है ये धीरे धीरे करके बात इस प्रकार की आती है कि देखो ये धनुष जो है वो हो। शंकर जी का धनुष है और शंकर जी इनके जो है गुरु है मैंने गुरुद्रोही के मैंने क्या हो गया कि परशुराम जी के गुरु शंकर जी हुए शंकर जी का धनुष हुआ शंकर जी का धन तोड़ने के कारण ऐसी गुरुद्रोही हो गए अब गुरुद्रोही तो सीधे भगवान राम है उन्होंने धन तोड़ा है लेकिन उस अपराध को मानो इतना विवाद होने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने सर ले लिया है इसलिए अब गुरुद्रोही परशुराम को भगवान राम नहीं दिखाई देते लक्ष्मण दिखाई देते इस विवाद में जैसा इस प्रकार के जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो बदल गया एक दूसरे स्तर चला जाता है वो भी इस की अपना एक विशेषता है तो यही कुठार कटोरे अगर तुम्हारा को देखते है तुमने उसके बीच में होते तो फिर आप तक इसको अपने कुठार के से ताप छाट के घर देते और गुरु में होते थोरे, और गुरु के जन से बहुत आसानी से हम अपने मुक्त हो जाते गुरु का ऋण अब पितृण गुरु ऋण इस प्रकार के देवऋणी ये ऋण जो कहलाते हैं उनमें से ये है कि इनके सबके प्रति हमें प्रत्युपकार प्रत्य करना चाहिए इन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उस उपकार के बदले अगर हम कुछ नहीं करते तो ऋणी बने रहते अब देखो ऋणी होने का ये इस प्रकार का इस प्रकार की ये विचारधाराएं जो है ये भारतीय संस्कृति की कि किस प्रकार से बालक जो माता पिता की ऋणी गुरु के ऋणी है अब ऐसा नहीं कि अब पहले के गुरु में आजकल के गुरु में भी अंतर आजकल तो लोग बात समझते हैं कि हमने जब तक पढ़ा तब तक उसको हर महीने पेमेंट किया और हमारा ऋण रैया खत्म इस प्रकार का जो है वो स्थिति बदली लेकिन प्राचीन काल में ऐसे नहीं था गुरु से शुक्र हो गई तो प्राचीन काल में तो गुरु पढ़ाते रहे और कोई नहीं कोई ऐसा नहीं कि तुम इतनी फीस दो ऐसा और तभी पढ़ाएंगे हमें फसल नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे ऐसे करके नहीं था वो तो जो आते थे उन सबको पढ़ाते थे और बिना फीस के पढ़ाते थे ये बस बात जरूर थी कि जब पढ़ा किसी ने तब तो उसको लगता था कि इतना हमने सीखा हमें इसके बदले में कुछ करना चाहिए वो गुरु ऋण उसको लगता था अब क्या करना चाहिए वो भी सामर्थ्य के अनुसार था अब में जितनी योग्यता हो क्षमता हो वो अपने गुरु की कोई सेवा करे कर दे कुछ दे दे कुछ सेवा कर दे कुछ कर दे उसके बदले में इस प्रकार की व्यवस्था थी कभी कभी शिष्य लोग गुरु से पूछते थे भी आपको किस बात से क्या आवश्यकता है क्या है हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया तो कभी कभी गुरु लोग भी बता देते थे कि भाई तुम्हारी सामर्थ्य इतनी है तुम ऐसा कर सकते हो कर रहे हो तो वैसे ही शिष्य लोग उसी प्रकार से कर भी देते थे, थे, थे, थे उसको तो या बात नहीं थी लेकिन कहीं कहीं कथाएं इस प्रकार की आती हैं कि गुरु कह भी देता शिष्य की तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं तुम क्या करोगे हमारे हमें कोई जरूरत भी नहीं जो कुछ तुम सकते हो कोई जरूरत नहीं कहने दो इस प्रकार तो कहीं, कहीं लोग इस प्रकार बोल पड़ते नहीं नहीं हम तो अपने को उतारना चाहते हैं और जो है ऐसी कठिन बात बता दी की कुछ कहने को तो नहीं कहीं किसी गुरु ने शिष्य से कह दी की देखो अगर तुम जो है इस प्रकार से तुमने हम गुरु रेव ऐसी वर्ण होना तुम तो बहुत आवश्यक समझते हो तो एक हजार श्याम कर्ण घोड़े लाओ घोड़े लाओ जिनके की कान जो है वो काले है बाकी शरीर उनका जो है सफेद हो अब भटक रहे हैं मारे मारे होते है दुनिया भर में कहीं इतने घोड़े नहीं मिलते दुर्दशा हो गई तो ऐसे कहीं कि कही इस प्रकार की जाती है ऐसी मायने तो अब ये जो है तो इसीलिए कहते हैं ये कि तो ये आसान था गुरु किरण से मुक्त हो जाना और फिर दूसरी तुलना करो तो पितरण से तो ये मुक्त हो चुके हैं उससे तुलना करो तो दिखाई देता उसने इनको बहुत परिश्रम पड़ा वो भी इनके पारिवारिक घटना थी वो सब लोग जानते हैं परसाण के संबंध में इनके जमदग पिता रेणुका इनकी माता और फिर जो है वो रेणुका वाली कथा भी प्रसिद्ध है कि इनके पिता ने किसी अपराध के कारण से कहीं जा करके जब ये रेणुका गई नदी से पानी लेने के लिए वहाँ वहां घर बैठा वो वहां खिला कर रहा था उसको देखा उसके कारण ऐसी इनके मन ने बोकार उत्पन्न हो गया जमदग्न ने जब उसे देखा तो वो नाराज उससे हुए और कही कही कहा गर्दन काट दो परशुराम ने गर्दन काट दी कहीं इस प्रकार के इनके चार पांच भाई सात भाई और थे उन भाइयों से भी जमदगनी कहा कि इसका सिर काट दो लेकिन कोई काटने को, को तैयार नहीं हुआ तब परशुराम जब आए तो परशुराम पर से जनदगन तो पर ने कहा तो परशुराम कहीं कहीं परशुराम से जब कहा तो परशुराम ने अपनी माता ने रूपा से सिर काट दिया लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार का जनदग ने कहा कि ये बाकी तुम्हारे भाई इन्होंने मेरा कहना नहीं माना इनका भी सर काट दिया तो उनका भी, भी कथा है तो भाइयों समेत माता के सिर का सबका जनदग ने कहने लगे पर से कि मैं से बहुत प्रसन्न हूँ बरदान मांग लो तुमसे अब वरदान परशुराम को सबसे अच्छा यही दिखा दिया माता फिर जीवित हो जाए मार तो दिया था पिता के कहने से लेकिन माता को मारने का जो दुख उनके मन में उठाई उसको छूटने के लिए कहा कि आप समर्थ हो तपस्या के बल से आप इनको फिर जीवित कर दो अगर भाईयों को मार दिया हो तो उनके लिए भी कहा कि इनको सब जीवित कर दो ये सब जीवित हो जाए और इनको ये याद न रहे कि हमने इनको मारा नहीं तो बाद में बैर करें तो मार डाला दोनों ने हमको जिदा कर दिया नहीं तो हमको तो मार ही डाला था तथा तो ये बात भी याद न रहे दैर बाद में बना रहे और भी ये भी पर उनसे कहा की हमें इतनी शक्ति दीर्घाई हमारी हो और दूसरी इतनी शक्ति हो तो हमें कोई दुनिया न सके ऐसी कई बातें उन्होंने कही थी तो जनडक जी ने उनको उसी प्रकार से वो वरदान दे दिए थे और परशुराम जी को वो सब बल प्राप्त था उसी प्रकार की महिला उनको सब प्राप्त थी एक बार जो शास्त्रार्जुन जबकि परशुराम और ये कोई भी नहीं थे और उस समय पिता जनडक जी घर पे नहीं रेणुका अकेली थी उस शास्त्र बाबू आया तो रेणुका ने उसका किया अच्छा आता है तो उसको खाने पीने को पूछो बे को, को बैठा लो उसको पूछा खाने पूछा खाने पीने को लेकिन सासर स्वभाव का उसने जो है उसको आतिथ्य को कोई कीमत नहीं दी और बल्कि सामान करके उनका और एक बचड़ा था उनका जो गाय का वो भी लेकर वो चला रेणुका ने बहुत मना किया लेकिन वो माना नहीं जब लौट करके आये तब बताया रेणुका ने जनदग् को बताया की वो तो इस प्रकार सासभाव आया था ले गया कभी बच्चा बचरा ले गया, तब जिंदगी में फिर जो उनके उनके से कहा कि तुम इसको दंड दो ये ले गया अस्पताल से तो उस मछले को छुड़ा कर शास्त्र से इनका युद्ध हुआ शास्त्र को युद्ध हुआ शास्त्र को मारा उसकी बाएं काट भी फरसे ऐसी लेकर के गए फरसे बाय काट दी, सिर काट दिया जब मर गया तो बछड़ा ले गए तो उस बछड़ा ले फिर लिया बछड़ा चले जाने पर वो गाय रही थी बहुत दुखी था जब बच्चा फिर आ गया तो गाय प्रसन्न हो गई तो कर पूरी कराप्त तो नहीं उसके बाद जो साई बंधु और जो दूसरे थे उन सब लोगों ने फिर कर दिया इनको तो इन्होंने ये निश्चय किया की कि देखो ये परेशान साहब तो अपराधी था इसलिए हमने उसको मारा लेकिन उस अपराध का अब ये भाव बहाते हैं, तो जितने भी छत्री है शासव जो है छत्री था तो और जितने भी छत्री हैं, उन सब को हम मार और पृथ्वी को छत्रियों में रखेंगे पृथ्वी का शासन ब्राह्मण ही करेंगे कश्यप सारी पृथ्वी पे सब छत्रियों को मार करके जो गर्भ में बालक रह गए हो भली रह गए हो बाकी इनको अक्षर छिपा करके बाकी सब को मार दिया और पृथ्वी को इन्होंने कश्यप को दान दे दी देखो ये सब ये है तो नमस्कार कश्यप ने कहा कि तो क्रोध में आकर के इन्होंने ऐसा किया है तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको जो गर्भ में बालक थे उनको जीवित रहने दिया बड़े हुए बाद में फिर वो भी राजा बने फिर छतियों का बिना नहीं हो पाया तो जब वो फिर बड़े हो गए इस प्रकार से हो गए तब तब तक परशुराम ने क्या किया था सर तो छोड़ छाड़ करके शांत हो गए और युद्ध युद्ध करता छोड़ दिया तो उनका सारे जितने हमने छत्रियों को मारी दिया और जो हमारा काम था वो पूरा हो गया और वो जाके एकांत स्थान में बन में शांत रहकर के तपस्या करेंगे उन्होंने सोचा इतना युद्ध किया है आज कल इस युद्ध से जो हमारे मन को शांति प्राप्त हुई है तब के बल पर इसको शांत करें और तपस्या करने लगे युद्ध कार्य कुछ दिनों के बाद में जब ये लोग फिर राजा बन गए तो किसी ने बता दिया उनको परेशान से की अरे आप समझते क्षत्रियन तो हो गयी महातम राजा पैदा हो गए अभी अभी यहाँ पर एक ये युद्धवा था उस यज्ञ कितने राजा लोग आ गए थे आप क्या समझते हो पृथ्वी पर आदमी नहीं है तो शक्ति है तो परेशान फिर दौड़ पड़े राजा अच्छा अब भी बात तो तो नहीं बार कब तक ही चलता था ये घटना तो तो ये बहुत प्रसिद्ध है तो उनको मनोरंजन तो है लेकिन बहुत विस्तार भी थे करने सब इस प्रकार से हुआ तो ये कहते है की इनके पिता के रसोवृण होने के लिए तो इनको बहुत प्रश्न करना पड़ा एक बहुत बड़ा घटनाई घट गई उसके पीछे चल करके कल ये लेकिन कहते परिश्राम कहतेम यहाँ नहीं करना पड़ता हम इनको जो है एक ही बालक को मार करके छुट्टी पाए और मारने के लिए बालक जैसा कोई नहीं एक बालक और उसको मारना मारना भी बहुत आसान और झट से उसको मारो धुर ऐसी उड़े बड़ा आसान काम था लेकिन फिर भी कहते है जैसे वो केवल तुम्हारे शिव के कारण से अभी तक बचा हुआ अब ये विश्वामित्र जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं देखो कहते हैं विश्वामित्र जी गा हृदय हसे विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं ऐसा कहने पर भी ऊपर से कुछ नहीं बोले अपने हृदय में ही हंस करके ये विचार करने हसे मान ये शब्द है ये है विश्वामित्र जी की परशुराम जी की जो इस समय देशी बुद्धि कुछ कार्य कर रही है वो इनको लगी विश्वामित्र जी को जैसे आय मय खां खा होती है वो दो प्रकार की एक आय और दूसरी ओके फिर भूख महते समझ में नहीं आती कौन सी खाद मुनि हरियरी सूर्य के माने ये जैसे एक कहावत है कि ये तो सावन में अंधे हुए थे ये कहावत एक हिंदी की सावन में अंधे होने के माने क्या है कि सावन के महीने में सब जगह खुद हरियाली हरियरी छाई हुई और उसी समय किसी की आंखें चली गई तो अब सावन के बाद बरसात खत्म हो गई सर्दी के दिन आ गए साल भर बीत गया लेकिन उसे अच्छा जगह हरियाली छाई हुई है जो लास्ट में हरियाली छाई देखी देश में अब उसको अंधेपन में भी सब जगह हरी हरियाली ही, ही समझ में आती चाहे वहाँ कहीं हरियाली न हो घाट का न हो लेकिन उसे अपनी बुद्धि में दिखाई हरियाली दि स्थिति हो जाती है अब ये कहते हैं कि देखो इनको भी ऐसा था कि अभी तक तो जो के जो छतियों को मारा वे जो थे ऊख के खाण थे खाण मान शक्कर खाण के दो अर्थ है खांड के मान एक माने शक्कर और दूसरा खाण्ड के माने खंड तलवार एक खाण जो होती है लोहे की तलवार और दूसरी खाण होती है ऊख की माने शक्कर तो इनको अभी तक जितने लोगों को राजाओं को इन्होंने मारा वो तो ऊप की तरह से है तो उन्हें अब भी दिखाई दे रही हैं यहाँ भी लक्ष्मण जी को देखते हैं तो वैसे ही छतरे इनको लक्ष्मण जी वो मानते हैं ये समझते हैं ये भी की तरह से ही है और सात लोग खा जा लक्ष्मण जी है वो ये ऐसी खाए है ऊँख के नहीं है बल्कि लोहे के है आए मने लोहा लोहे की तलवार आई, लोहे की खड़ खाई जाइए अब इसको इंतहजन नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति जो है वो गन्ने के धोखे में मुंह में तलवार खा जाए तो तलवार तो उसी की जी को काट देगी इसलिए बताते हैं देखो ये यहाँ स्थित गिद्री है ये कहना चाहते हैं उनको, ये अपने मन में सोच रख इसके बाद देखिये क्या होता है कहे उल्लखन मुनि शहील तुम्हारा को नहीं जाने जान संसारा माता पिता ऋण बहनी के गुरु रहा सोच बड़जी के सोजन हमरे ही माथे का दिल चले गए अब आनी ब्योहरिया बोली थैली सुधारा हाय हाय सब सभा परस दिखावर मोही विप्र विचार बचन कदोही मिले न जो जो देवता ही के अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सही नहीं लखनऊ निवारे लखनऊ उतरे आहुत तो सरस भगवर कोसान जलन संभन भोले रघुकुलानु राम चंद्र की गये बोलो भाई सब संतनी गये तो गुरु ही वरण होते थोरे तो गुरु से वृण होने की बात जब परसुराम ने कही तो लक्ष्मण जी ने उसी बात को लेकर के विस्तार किया अब कहते कहू लक्षण मुन, मुन शील तुम्हारा लक्ष्मण कहते कि मुन तुम्हारा सील है वो तो को नहीं जाने जान विद्युत सारा संसार तुम्हारे सील को जान सील <coughs> ऐसा गुण है जिसको कई प्रकार से उसको देखा जा सकता है <coughs> भगवान राम का सील तो प्रसिद्धि अभी जैसे भगवान राम ने उत्तर दिया था परसराम जी को वो भगवान राम के शील का एक उदाहरण था के <coughs> मन शांत स्वभाव का भी व्यक्ति है शील के मैंने अहिंसा अत्यादम प्रवृत्त न होने वाला व्यक्ति भी श्री है यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध करे उसको भी वो सहन कर दे क्षमा कर दे तो ये भी शील का लक्षण है तो शील वो हो उसमें कई बातें कई गुण उसके साथ में सम्मिलित हैं। यहाँ शील से तात्पर्य है लक्ष्मण ये कहते हैं की आपको बड़े ही हो तो सारा संसार शील जानता है की मैंने सुनने के छत्रियों तो को मारा और इतना क्रोध किया तो ऐसे व्यक्ति को शीजवान नहीं कहते ये तो जब कोई व्यक्ति होगा तब इनको मारता चला जाया जाएगा विध्वंस विनाश करेगा मतलब विश्वामित्री जी से बोलते ही हो कि तुम्हारे शीर के काम हम ऐसा करते है तो तुम अपने शीर को बताने का दिखाने की कोशिश करते हो वो शीर को तुम्हें कुछ है नहीं दूसरी बात ये उड़न होने की बात माता पिता बहिनी के माता पिता किरण से तो तुम अच्छी तरह से ऋण हो गए लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ी के तुम्हारे मन में केवल एक बसो बात रहेगी कि गुरु किरण ऐसी उड़ नहीं हुए वही तुम्हारे मन में बात फटक रहेगी इसलिए तुम बार बार इसी प्रकार को तुम्हें याद आता है कि हम अपने गुरु किरण ऐसी और उड़ हो जाते तो सो जन हमारे माथे काढ़ा और तुम चाहते हो गुरु के ऋण ऐसी हृण होने के लिए हमसे वसूल करो हमसे ऊपर वसूल करो और गुरु का करो इसलिए तो हमारे हमारे मथे कालना चाहते हैं, हमसे वसूल करना चाहते सो तो हमारे माथे काढ़ा और दिन चले गए जाग बलबाड़ा और तुमने गुरु का तो गुरु की शिक्षा तो बहुत दिन प्राप्त की हो गई और उसके बाद में तुमने उनकी शिक्षा या उनके जो पढ़ाया था उन्होंने युद्ध करना इत्यादि शस्त्र चलाना इत्यादि शंकर जी ने वो तुमने अब उसका प्रयोग भी कर लिया एक युद्ध भी कर लिएकिन कभी तुमने गुरु का ध्यान नहीं दिया मैंने गुरु का ऋण बहुत पुराना हो गया जब ऋण पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर ब्याज चला जाता है फिर ज्यादा देना पड़ता है इसके माने तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा इसलिए तुम्हारा ब्याज सहित जो तुम्हारा ऋण हो गया है अब आनी बेवघरिया बोली अब तुम अपने बुलाओ अपने गुरु को अब बुलाओ उसको ऋण दिलाना है तो हम उसको लेकर के अदा कर दे और तुरंत गेहूँ थैली खोली और हम जो है अपना थैली खोल करके जो ऋण जितना उसका है वो सब हम उसको चिपका के देते एक बात आप देखेंगे दिवरिया के महीने में शंकर भी हो सकता है कि उनको जो है वो हो तुम अपने गुरु को शंकर जी को बुलाओ जिसको गिरण करना है तो ले जा बेजार और लक्ष्मण जी शंकर जी के लिए भी इस प्रकार की बात बोल सकते हैं अनेक प्रसंगों में देखते हैं तो लक्ष्मण जी भगवान राम को भगवान शंकर जी से भी ज्यादा मान्यता देते वहाँ पर भी आता है रावण के लिए भी आता है तो अगर रावण के जो है इष्ट देव शंकर जी सहायता करने आएं तो भी हम उनको छोड़ेंगे ऐसे करके लक्ष्मण जी बोलते रहते कहीं कहीं शंकर जी को भी ललकारते रहते वैसे इस प्रकार से यहाँ पर भी बोल दिया लेकिन शंकर जी के लिए इसमें इस प्रकार से बोलना केवल भगवान के आदर के कारण अपना उनके एक निष्ठता केवल भगवान राम में है इसलिए उससे बोल सकते है अब आ, अब आनी देवहरिया बोली तुर में थेली खोली और सुन कटभन कुठार सुधारा लक्ष्मण जी के इस प्रकार ऐसी बोलने पर अब जी कुछ बोले नहीं किया क्या? उन्होंने अपना खर्चा संभाला और तो ऐसे संभाला कि मैंने अब टूटे पड़ते है लक्ष्मण जी को बोले कुछ नहीं तो हाय हाय सब सभा तो कारा सारी सभा हाय हाय करने मैंने हाय करने लगी इस प्रकार ऐसी उसने परशुराम को रोका की ठीक नहीं है नहीं है हाय अब क्या होगा हाय क्या होगा ऐसे करके सब चिल्ला करें लक्ष्मण जी ने फिर उनको मैंने लक्ष्मण जी उनके फर्से से डरे ने और समाज में सब लोग हाय हाय करने लगे तब भी लक्ष्मण जी नहीं डरे लक्ष्मण जी आगे फिर बोल जाते के के नहीं। तुम तो हमें विचार बचाओ नृपद्रोही हम तो ये समझते का है की आप विप्रो ये विचार करके बचाओ मैंने तुमको तो छोड़ते है मैंने तुम तो राजाओ की द्रोही परशुर तो तो जी राजाओं के द्रोही नृत द्रोही कहलाते हो अब लक्ष्मण जी मानो नृप वंश में हैं, छत्री वंश में हैं। तो छत्री वंश का जो है वो पक्ष लेकर के उनसे ये कहते हैं, हम भी तुमको छोड़ते हैं। वैसे तो छतरी होते यही छतरी होते और इस प्रकार तो तुमने कार्य क्या होता और फिर हमसे की कोशिश करते तो इतने वार्तालाप की आवश्यकता नहीं थी हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाता और फैसला हो जाता तुमको छोड़ते नहीं लेकिन ये तो कहो कि तुम जो है वो भ्रगुवर हो भगवंशी हो बिप्र हो ऐसा विचार करके हम तुमको तुम्हारे तुम युद्ध करने के लिए हाथ नहीं उठाते लड़ने को तैयार नहीं होते बस इतनी ही बात है कब हम सुबह ये भी कह दिया लक्ष्मण जी कहते अरे तो अभी तक तो तुमको कोई बीर नहीं मारा तुमने क्या मारा ये कुछ नहीं है अपना ने राजाओं को तुमने छतियों को मारा वो कुछ नहीं मारा विजय दिल देवता घरे के बाढ़े सब तो बहुत ही मैंने अपमान की बात होगी अरे विज देवता शब्द का भी प्रयोग किस प्रकार है मैंने इसमें ये यहाँ पे जजत्व का बहुत आदर नहीं है परशुराम जी का जजता जो है वो उनके छत्रीय स्वभाव के कारण अस्त्र शस्त्र के कारण ऐसी उनकी दुझता जो है वो कलंकित हो गई, दुर्बल हो गई और आदर नहीं रह गई। अगर ये धन सब धारण करते खर्चा में धारण करते केवल तपस्वी होते तो आदर नहीं है ये कहते हैं तुम तो दिव्य देवता हो दुर्घ देवता के घर ही पे बाढ़े मैंने अपने घर में ही तुम्हारा आदर सत्कार होता रहा तुम अपने वही बढ़ते रहे तुमने कहीं मैदान में निकल करके देखा होता कहीं शक्त सारी लोग हैं तो तुम्हें पता चलता है। देखो कैसे वीर लोग होते हैं तो। ये भी कहा कि देखो कोई विप्र कोई हो और वो हो अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करे तो कहाँ तक युद्ध करेगा उसमें कितनी वीरता हो आखिरकार वो तो अपनी जबान का ही अस्त्र चला सकता है बातें बातें बना सकता है उपदेश दे सकता है तपस्या कर सकता है उससे ये अस्त्र शस्त्र कहाँ चलाए जाएंगे उसके लिए तो छत जैसा क्रूर कठोर स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए तब ये कार्य कोई करता है तो ऐसे करके जो लक्ष्मण जी ने उनको जो है और कठबचन ही एक प्रकार से बोले कि दूर देवता के बाढ़ अनुच्चित कही सब लोग पुकारे और लोग भी जैसे उनके लिए हाय हाय करने लगे थे परसुराम जी पर्दा उठाने दा तो लक्ष्मण जी के भी ऐसे बोलने आरोप हाय हाय करेंगे और इसमें ऐसा लगता है की परशुराम जी का खर्चा और लक्ष्मण जी की बात इन दोनों की टक्कर देखो परसवान जी का पता चलता है की लक्ष्मण जी की बात चलती है लक्ष्मण जी अपने जो है हो उनसे प्रत्युत्तर में उनको एक प्रकार से परास्त करते बात है तो अभी ये इनका लक्ष्मण जी का इस प्रकार का बोलना है वो भी सब सभा हाँ के लिए बड़ा अनुचित लगा अनुचित कई सब लोग पुतारे और रघुपत सही नहीं लकड़े निवारे और अब इसके माने अब बात तक तो पहुँच गयी थी की भगवान राम को भी नहीं, ये उनको ये आगे नहीं नहीं नहीं लक्ष्मण है, इससे ज़्यादा आगे नहीं। बहुत बात ऐसे भरगुवर कह करके भी उनका अपमान करो ये सब ठीक नहीं उनको बना दिया लखनऊ पर आहूत सरस और भरगुवर कोशान अब क्या हो रहा था ऐसे में परशुराम जी तो वो क्रोध क्रोध की ज्वाला परशुराम के जल और लक्ष्मण जी के वचन क्या थे उस क्रोध की ज्वाला में घी की आहुति के समान थे थोड़ा थोड़ा लक्ष्मण जी कहते जाए मैंने उसके अंदर परशुराम जी के मन में क्रोध की ज्वाला बढ़ती चली भड़क देख जल संचन बोले रघुकुलानु अब उस ज्वाला को शांत करने के लिए लक्ष्मण जी के बच्नों को तो घी का दान कर रहे भगवान राम ने सुबह पानी डालने की कोशिश जल सं वचन जल संचन है शीतल वचन बोलेगा जैसे उनसे शीतल है उसी प्रकार, उनसे उनसे से, इस प्रकार से बोले जिससे की परशुराम जी का हो। थोड़ा सा एक बार यहाँ बोलते हैं, और उसके बाद में फिर आगे चल करके देखते हैं परशुराम जी का लक्षण जी भी संवाद चलता है ये बीच बीच में ये जो बात बढ़ती जाती है उसको थोड़ा विश्वामती जी की की। ने भी शांत करने की कोशिश की भगवान राम ने भी शांत करने की कोशिश की लेकिन भगवान राम के बोलने से और विश्वामती जी के बोलने से एक प्रकार से ये भी हुआ कि लक्ष्मण जी को बल मिला भले ही उन्होंने शांत किया हो लेकिन लक्ष्मण जी को अपना ऐसा लगता है कि हमारे साथ में भगवान राम है हमारे साथ में विश्वामित्र है ये भी उनको तो लगता है इस इसलिए परशुराम जी से वो डरते नहीं निर्भयता उनकी बनी रहती है <coughs> प्रभु प्रभाव कछ गा तो जो लड़िका कछु अगरी करही गुरु पितु नात मोद मन भरही करिए कृपा सेवक जानी मुनि ज्ञानी राम बचन सुन कछुण कही कछु लखन बहुर मुखाने हसत देख शिखिर सु जाती राम पापी गौर शरीर से मन माही, काल कूटमुख पै मुख नही सहज अनुहरत नोही देख न मोही लखन कहु हस सुन मुनि क्रोध पाप कर मूल जयी बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतकूल की जय हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब देखो एक बात ये भी एक की ये प्रसंग ऐसा लगता है कि भैंस टूटा तो मन मोर टूटा मोह के बाद में फिर मोह मुक्त संशय और अज्ञान ये सब गए